विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी नलनी धलगत जलमति तरलम तद्वजीवन मतिशय चपलम कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद इतस्तः डोलती हुई एक क्षण में जैसे गिर जाती है बस वही हाल इस मृत्युशील जीवन का भी है जिस ओर हम घूमते हैं नाच ही दिखाई पड़ता है जहां आज जंगल है वहाँ किसी जमाने में अनेक नगरों से पूर्ण कोई साम्राज्य रहा होगा भारतीयों के प्रधान भाव विचार आदि इसी प्रकार के होते हैं हम जानते हैं कि आप पाश्चात्यों की नसों में नौजवानी का खून दौड़ रहा है हम जानते हैं कि मनुष्य की भांति राष्ट्रों का भी समय होता है इस समय यूनान कहाँ रोम कहाँ कल के शक्तिशाली स्पेन वाले आज कहा इन सबको देखते हुए कौन जानता है भारत का क्या होगा इस प्रकार राष्ट्र जन्म लेते हैं और मर जाते हैं ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिर पड़ते हैं हिंदू बचपन से ही उस आक्रमणकारी मंगोल से परिचित हैं जिनकी सेना को पृथ्वी का कोई शक्ति नहीं रोक सकी और जिसने आपकी भाषा में भयंकर तातार शब्द का निर्माण किया हिंदुओं ने अपना पाठ पढ़ लिया है वे आजकल के बच्चों की तरह बकना नहीं चाहते पश्चिम देशीय लोगों तुम्हारी जो इच्छा हो कह डालो हम अभी यह तुम लोगों का समय है आओ बच्चों जो कुछ बकना हो बक लो आजकल का समय तो बच्चों में बकने का है हमने अपना पाठ पढ़ लिया है और इसीलिए हम चुप हैं आज तुम लोगों के पास कुछ धन है और इसलिए तुम लोग हमारी और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हो अच्छा यह तुम्हारा समय है बच्चों कितना बकना हो बक लो यही हिंदुओं का दृष्टिकोण है भगवान लंबे चौड़ी बातों पर द्वारा नहीं मिलता बौद्धिक शक्ति द्वारा भी वह नहीं मिलता विजेता के अतुल शक्ति द्वारा भी वह नहीं प्राप्त होता पर जो व्यक्ति विश्व के मूल रहस्य को जानता है और यह समझता है कि उनका परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी कुछ नासवान है केवल उसी के पास परमात्मा प्रकट होता है दूसरों के पास नहीं भारत ने कई युगों की अनुभूति से अपना पाठ सीखा है उसने परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि फेरी है अवश्य उसने बहुत सी गलतियां की है कूड़ों का ढेर उस जाति पर लदा है पर कोई बात नहीं उससे क्या कूड़ा करकट और नगरों को साफ करने से भला क्या मिलेगा क्या इससे जीवन मिलता है जिन जातियों में अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं वे भी तो मर जाती हैं फिर पाँच दिनों में बनने वाली और छठवें दिन टूट जाने वाली इन दिखावटी पश्चिमी संस्थाओं की भला क्या भी साथ इन मुठ्ठी भर राष्ट्रों में से एक भी तो दो शताब्दियों तक जीवित नहीं रह सकता किंतु हमारी जाति की संस्थाएं युगों की कसौटी पर खरी उतरी है हिंदुओं का कहना है हाँ हमने पृथ्वी के समस्त पुराने राष्ट्रों को दफना दिया है और सभी नए राष्ट्रों को भी दफना देने के लिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य यह जगत नहीं वरन जगदातीत है जैसा आपका आदर्श है आप वैसे ही हो जाएंगे यदि आपका आदर्श अनित्य है पार्थिव है तो आप वैसे ही हो जाएंगे यदि आपका आदर्श जड़ है तो आप भी जड़ ही हो जाएंगे स्मरण रहें हमारा आदर्श है परमात्मा एकमात्र वही अविनाशी है अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है और उन परमात्मा की भांति हम भी सदा जीवित रहेंगे